बिहारी लाल की जय श्री राधा गिरीद बिहारी जय श्री नेताय गौर हरि श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल राधा हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय भूलवृंदावन बिहारी लाल की जय ओम नमो भगवती पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंद यमलगल वा ममृतम जगत्प्य विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण परमधाम जगद्धाम नमा तत् हृदय से प्रेरणे प्रवर्ति तो हम बराको तस् हरे पदकमल वंदे श्री चैतन्यदेव हम वंदेहम श्रीगुरोप कमल श्रीगुर वैष्णवाम साग्र जात सह गण रघुनाथान साइतम सवधूतम पर्जन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्री राधा कृष्णपादा सह गण ललताशाखान्विता नारायण नमस्कृति नरम चरुम सरस्वती व्यांछाकुभ्य कृपा सिंधुभ्य पत्ता पावेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभो कर्णाबराशे हे रूप दुर्गति जनैक दयावलोक हे भट्टुग्सुमते रघुनाथ दासजीव मे कृत मते मतेर्दया द्रा बोलो शिवंदावन बिहारी लाल की जय मंगल श्री चैतन्य चरतामृत श्रीमन महाप्रभु ने काशी में सभी संन्यासियों के ऊपर कृपा की महाप्रभु का परिचय दे करके और सभा के बीच में श्रीवन महाप्रभु के सिद्धांतों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करके श्री के ही एक ने उनके ही एक शिष्य ने श्रीवन महाप्रभु की महिमा का गायन किया और ये स्थापित किया कि श्रीवन महाप्रभु ने व्यवर्थ बात का खंडन करके परिणामवाद की स्थापना की है श्रीमंद महाप्रभु ने निर्गुण का खंडन करके अखिल गुणों से युक्त श्री कृष्ण उनकी सगुण रूपता का परतत्व के रूप में स्थापन किया है और श्रीमंद महाप्रभु ने अचिंत्य भेदाभेद उस सिद्धांत को स्थापित करके छयों दर्शन हरि वो छहो जो दर्शन हैं उन छहो दर्शनों के संपूर्ण तत्व को एकत्रित करके अंत में श्रीमद महाप्रभु का जो अचिंत भेदा भेदवाद है उस अचिंत्य भेदा भेदवाद को कहीं स्थापित किया है श्री महाप्रभु के जितने भी भक्तगण वे सब उस समय विराजमान हैं और श्री महाप्रभु जब भक्त संकीर्तन करने लगे तो संकीर्तन के साथ में सब लोग जोड़ते हुए चले गए और वहां पर अत्यंत अत्यंत भीड़ हुई इतना पूर्व प्रसन्न में निरूपण कराए अब आगे कह रहे हैं, साठवी प्यार है पच्चीसवे परिच्छेद की कि लोक संघट देख प्रभु वायु हू भीड़ भाव को देख करके प्रभु को अब वायु ज्ञान हुआ महाप्रभु तो आनंद में डूबे हुए हैं संकीर्तन में डूबे हुए हैं उनको होशी नहीं है परंतु तो अब महाप्रभु को बाह्य ज्ञान हुआ बाह्य दशा की प्राप्ति हुई सन्यासी गण देख नृत्य सन्यासी सं को देख करके महाप्रभु ने अपना नृत्य उसको भी संवरण किया उसको भी रोका और नृत्य रोक करके महाप्रभु जब खड़े हुए उस समय प्रकाशानंदे कैल प्रभु चरण बंदन प्रकाशानंद आशतार धौर चरण श्री प्रकाशानंद इनने उस समय उठ करके महाप्रभु के चरणों की वंदना की और श्री प्रकाशानंद महाप्रभु के चरणों को पकड़ करके वहीं बैठ गए प्रकाशानंद आशे तार चरण पास में आकर के महाप्रभु के चरणों को ही पकड़ लिया है प्रभु संकोच कर रहे हैं बोले नहीं नहीं आप बहुत वरिष्ठ हैं और आप मेरे चरणों को मत पकड़िए मत पकड़िए ऐसे विनम्रता दिखा रहे हैं बाह्य दशा में दिखा रहे बाह्य दशा में ऐसा दिखाना उचित है अंतर दशा में एक ज्ञानी सर्वदा विचार करता है सर्वम खुदमो सब्रम में इसलिए वहां पर बंधन करने की आवश्यकता नहीं है परंतु परतु बाहशा में आने पर वह भी कहीं बंधन करता है विशेष रूप से गुरुदेव को और माँ को इन और भगवत स्वरूप इन तीन को सन्यासी भी वंदना करते हैं अन्य सर्वत्र सन्यासी क्योंकि वह अहम ब्रह्माष्टमी इस भाव को धारण करते हैं इसलिए प्रायः प्राय नहीं करते हैं परंतु भगवत स्वरूप के सामने वे दंड को झुका करके प्रणाम करेंगे गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करेंगे और मां के चरणों में प्रणाम करेंगे हाँ पिता के चरणों में प्रणाम नहीं करेंगे परंतु तो मां के चरणों में प्रणाम करेंगे मां का पद इतना ऊंचा है कि मां के चरणों में सिर रख के पूरी तरह से प्रणाम करेंगे तो श्री महाप्रभु उनके श्री चरणारिंद में प्रकाशन जी ने उस समय प्रणाम किया परंतु प्रभु कह रहे हैं प्रभु कहे तुम्हें जगत गुरु विनम्रता दिखा रहे हैं बोले महाराज आप जगत गुरु हैं पूज्यतम होकर के विराजमान हैं मैं तो आपके शिष्यों के शिष्य होने लायक भी नहीं हूं मैं आपके तो शिष्यों के शिष्यों के समान भी नहीं हूं आप इतने श्रेष्ठ होकर के मुझ हीन की चरण वंदना कर रहे हैं हाय, सर्वनाश होए, तुम्हें ब्रह्मस्वम मेरा तो सर्वनाश हो जाएगा आप तो साक्षात ब्रह्म हैं, ब्रह्मस्वरूप का अनुभव कर रहे हैं अर्थात आपके ने अपोक्ष ब्रह्मानुभूति कर ली है जहां तक परोक्ष ब्रह्मानुभूति है वेदांत में दो तरह की ब्रह्मानुभूतियों का निरूपण किया गया एक है बाध समानाधिकरण और एक है मुख्य समानाधिकरण बाद समाधिकरण उसका नाम है कि जहां अभी द्वैत बना हुआ है और द्वैत बना हुआ होने पर उस द्वैत का कहीं बाद होगा जैसे सर्वम खल ब्रह्म यहां पर स्पष्ट रूप से अभी सब सब कुछ ब्रह्म है परंतु सब कुछ भी दिख रहा है ब्रम भी दिख रहा है सब कुछ भी है और ब्रह्म भी है सब कुछ ब्रह्म है तो जो सब कुछ है उसका बाद होना अभी बाकी फिर एक दूसरी स्थिति आई तत्व यहां पर भी अभी पूरी तरह से समानाधिकरण ब्रह्म के साथ में हुआ नहीं है त्वम भी है और तत्व है ब्रह्म भी अभी, अभी बना हुआ है अभी तुम समाप्त नहीं हुआ है तत्व अशी तू ब्रह्म ही है तो अभी त्वम इसकी स्थिति बनी हुई है इसका नाम भी बाद समानाधिकरण है अभी बाद होना है उसको दूर होना है फिर एक तीसरी स्थिति आती है जिसको ज्ञान मार्ग में अनहो वाक्यार्थ कहते हैं अनहो वाक्यर्थ कौन सा है बोले अहम ब्रह्मास्मि, सो हम ये बाद समान अधिकारण है पंथ यहां पर भी अहम अभी बना हुआ है आम समाप्त नहीं हुआ है मैं ही ब्रह्म हूं ये जब योगी कह रहा है तो आम कहीं बना हुआ है वृत्ति बनी हुई है इसलिए वृत्ति बनी हुई होने पर अभी भी बाढ़ समान है मुख्य समान नहीं है वो ब्रह्म हुआ नहीं है अभी अभी आम बना हुआ है इसलिए ज्ञान मार्ग का एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है ज्ञान मार्ग का और वो है कि ज्ञान सर्वदा सर्वदा वृत्ति व्याप्त है ज्ञान फल व्याप्त नहीं है एक बाक्य श्री श्री स्वामी ने भी श्रीमद की अपनी टीका में एक जगह दिया कि ज्ञान वृत्ति व्याप्त है ज्ञान फल व्याप्त नहीं होता है माने जब तक कहीं अहम बना हुआ है मन की वृत्ति बनी हुई है तब तक ज्ञान है जब मोक्ष हो जाएगा तब ये वृत्ति भी समाप्त होगी जब वृत्ति समाप्त होगी तो, हो तो ज्ञान भी अपने आप में शांत हो जाएगा ये बाद समान करने वाला जो ज्ञान है वो तो समाप्त तो हो जाएगा परंतु की स्थिति में स्वरूप जो ज्ञान है वो बना देगा परंतु जो अन्य वस्तु उनके उनका जो ज्ञान है उसका अभी बाध होना बाकी है वो मुख्य ब्रह्माष्टमी यह कहना भी अभी मुख्य मुक्ति मुक्ति नहीं है अभी कहीं ना कहीं माया का कोई अंश जोड़ा हुआ है आहम जोड़ा हुआ है ज्ञान की एक स्थिति है कि ज्ञान वह स्व पर विरोधी है माने जैसे दिए का प्रकाश बिजली का प्रकाश अंधकार को भी खाता है और साथ ही साथ में दिए की, की जो लौ है वो दिए की बत्ती को भी खाती है अपने अधिष्ठान को भी खाएगी जलाएगी अग्नि अंधकार को भी जलाएगी और साथ के साथ में अपने अधिष्ठान को भी जलाएगी जिस ईंधन में है उस ईंधन को भी जलाएगी जब तक ईंधन है तब तक अभी मुख्य समानाधिकरण समानाधिकरण का मतलब है कि वस्तु का एक ही हो जाना एक ही विभक्ति का प्रयोग होना और एक ही हो जाना उसका नाम है समानाधिकरण परंतु तो अभी मुख्य समानाधिकरण नहीं हुआ अभी अहम बना हुआ है अभी मन की वृत्ति बनी हुई है इसलिए मुक्ष मोक्ष नहीं है मुक्ष मोक्ष होगा तब जबकि ब्रह्म ही हो जाएगा अभी ब्रह्म ही नहीं हुआ है तो ज्ञान सर्वदा वृत्ति व्याप्त है ज्ञान कभी भी फल व्याप्त नहीं है फल की स्थिति में आने पर फिर द्वैत या मन की वृत्ति भी समाप्त हो जाती है क्योंकि अग्नि जहां अंधकार को खाती है वहां वह अपने अधिष्ठान को भी खाती है दिए की लो जहा अंधकार को खा रही है वहां वह उस बत्ती को भी खा रही है जिस बत्ती में वह विराजमान है बत्ती भी जब बत्ती जल जाएगी रुई की कॉटन जल जाएगा तब अग्नि भी महाअग्नि में जाकर के एक हो जाएगी जो अंश अग्नि है वह भी महाअग्नि का एक भाग हो जाएगी तो ये महाप्रभु कह रहे हैं कि आमार सर्वनाश हो है हाय हाय आप मेरे चरणों को प्रणाम कर रहे हैं मैं वहां पर विनम्रता में कह रहे हैं मैं तो जीव हूं अभी अज्ञान में पढ़ा हुआ हूं और आप तो अपरोक्ष ब्रह्मानुभूति को प्राप्त कर रहे हैं जहां पर सर्वम खा जहां पर तत्व मसी ये वृत्ति भी समाप्त हो गई जहां पर अहम ब्रह्मास्मि ये जो वृत्ति है यह वृत्ति भी समाप्त हो गई और केवल वहां अहम रूपी जो बत्ती थी वो भी जल गई जिसमें ब्रह्म भाव विराजमान था केवल ब्रम ब्रह्म रह गया आप तो साक्षात ब्रह्म रूप होकर के विराजमान हैं आपका ये जो शरीर दिख रहा है ये शरीर तो ऐसे कार्य कर का रहा है जैसे कि चाक में से कुम्हार ने चाक को घुमा करके डा को अलग निकाल दिया अब चाक में जितना बल है उतना वह लिवर के ऊपर घूमता रहेगा जब पावर समाप्त हो जाएगी तो भार समाप्त हो जाएगा अपने आप धरती में टिक जाएगा इसी प्रकार शरीर आपका दिख रहा है परंतु तो आप अब शरीर के बशीभूत नहीं है और शरीर को चलाने वाला जो कर्म बंधन है वह कर्म बंधन आपका निवृत्त हो चुका है इसलिए आपकी जो स्थिति है वह बाद समानाधिकरण की नहीं है आपकी स्थिति मुक्ष समानाधिकरण अधिकारण्य की है अर्थात आत्मा परमात्मा के साथ में मिलकर के एक हो चुकी है केवल चक्र भ्रम धृत शरीर यह शरीर तो चक्र की भाव आ, के भ्रमी के समान चाक की घूमने के समान केवल विराजमान श्रेष्ठ हैया केन का क्यों बंदना कर रहे हैं अमहा सर्वनाश हो आए बड़ों से अपने चरणों को छुपाऊंगा तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा तुम ब्रह्म सम आप ब्रह्म के समान ही हैं। एक हो गए हैं आप में अपरोक्ष ब्रह्मानुभूति हो गई है आप में जहां बाध समानाधिकरण था उसका निषेध हो गया और मुख्य समानाधिकरण आप में प्राप्त हो गया है यद्य तुम्हारे सब ब्रह्ममय भासे आप जो मुझे प्रणाम कर रहे हैं वो तो सर्वत्र ब्रह्ममय आपको भासित हो रहा है क्योंकि श्रीमद् भागवत में उद्धव जी को अंतिम ज्ञान देते हुए अपने पूरे ज्ञान का उपदेश देने के लिए पहले भगवान ने वैधि भक्ति का वर्णन किया तीन श्लोकों में उद्धव ने यह कहा गुल आपने अभी अभी जो परमार्थ योग का वर्णन किया सर्वत्र में है ये जो स्थापन किया ये तो समझना बड़ा कठिन है योगशर्या को तो मैं दुर्लभ मानता हूं दुर्गम मानता हूं मुझे अपने प्राप्ति के सरल उपाय बताओ ठाकुर बोले बोले उद्धा अभी तक मैंने पंचायती बात की अब मैं तुझे अपने मिलने के सरलतम जो उपाय हैं मुख्यतम उपाय वो निरूपण करूंगा और भगवान ने मुख्यतम उपाय में भक्ति और ज्ञान दो उपायों का वर्णन किया कि यदि मोक्ष कामी है तो ज्ञान के उपाय को अपनाए यदि भक्त कामी है तो वह सेवा कामी है तो वह भक्ति के उपाय को बताए तो पहले तीन श्लोकों में ठाकुर ने निरूपण किया वैधि भक्ति का वैधि भक्ति के लक्षण रागन व भक्ति में भी प्राप्त होते हैं उनमें कोई अंतर नहीं है जो रागण वैधि भक्ति में जो साधन है वे रागा गांव में प्राप्त होते हैं जैसे सर्व पश्चे, भाव सर्वभूतेश जीव मात्र में भगवत भाव उनको गीता में जैसे कहा उसी तरह से यहां कह रहे हैं कि साधक का यह कर्तव्य है कि वह पुण्य देश में रहे वह मेरे महापुरुष उनके चरणों की वंदना करते हुए रहे रहेण्यान देशान देशां हो तो, पुण्य देश उनमें रहते हुए जितने भी कर्म हैं उन सबों को मेरे लिए करते हुए विराजमान हो यह भैक्ति के लक्षण निरूपण के फिर आठ श्लोकों में ज्ञान मार्ग का वर्णन किया और वहां ज्ञान मार्ग के वर्णन में यह कहा कि एक ज्ञानी वह उसका ये कर्तव्य है ब्राह्मण वह जो चांदाल कुत्ता गाय हाथी इन सब में मेरी बुद्धि को करे और उनको भी प्रणाम करते हुए विराजमान हो एक ब्राह्मण को भी और एक चोर को भी प्रोणाम करे ब्रह्मण्य वह ब्राह्मण को दान देगा चोर ब्राह्मण के धन का हर कर, करने वाला है तो भेद को न देखते हुए उनकी वंदना करे एक ज्ञानी का जब वह समानाधिकरण की स्थिति में प्राप्त हो जाएगा उस समय वह सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन करेगा और सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन करके कुत्ते को भी प्रणाम करेगा कैसे ये, ये, कैसे कुत्ते को भी हाथी को भी सबको प्रणाम करे तो ये ऐसे कैसे किया जा सकता है अट्ठाईसवे अध्याय में भगवान ने ये उन्तीसवें अध्याय में उन्तीसवें अध्याय में भगवान ने एक के में ये कहा कि जो स्नेह स्त माने चोर है उसके चरणों में भी प्रणाम करे कुत्ते के चरणों में भी प्रणाम करे गाय के चरणों में भी प्रणाम करे ऐसे प्रणाम करेगा सब्जी के ब्रह्म भाव का दर्शन करेगा बिल बड़ी मजाक सी उड़ जाएगी हंसी करेंगे ऐसे कहीं प्रणाम करते हुए चल सकते हैं कि व्यवहार होगा क्या सिद्ध नहीं हो सकता है पंथ कह रहे हैं नहीं एक योगी को ये करना चाहिए जब वह सर्वत्र अपने इस प्रकार का आचरण करेगा तो आचरण करने पर उसका जो ब्रह्म भाव है वह ब्रह्म भाव स्थिर हो जाएगा ब्रह्मभाव स्थिर हो जाने पर फिर उसे किसी को प्रणाम करने की जरूरत नहीं जब ब्रह्मभाव स्थिर हो जाएगा तब उसको माने फिर वाद समान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तब वह अपने आप को ब्रह्म रूप में ही दर्शन करेगा ऐसे आठ श्लोकों में वर्णन किया और फिर इसके बाद में दो श्लोकों में उन्तीसवें अध्याय में दो श्लोकों में फिर ठाकुर ने रागान का भक्त मार्ग का अनुरूपण किया और रागान का भक्त मार्ग में कहा कि मेरे साथ में जो भाव संबंध है उस भाव संबंध को साधक स्थापित करते हुए विराजमान रहे इस प्रकार तीन श्लोकों में पहले वैदिक भक्ति का अनुरूपण फिर बीच में ज्ञान मार्ग के आठ श्लोकों का वर्णन और सर्वत्र ब्रह्म भाव सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि इनका अनुरूपण और पीछे के दो श्लोकों में फिर मेरे साथ में राग संबंध स्थापित करे निष्कर्ष रूप में भगवान की पूर्ण माधुर्य का आविर्भाव होगा भगवत्ता के सार का आविर्भाव होगा तब जबकि राग मार्ग को अपनाएं इसलिए निष्कर्ष रूप में श्रीमद भागवत में राग मार्ग के द्वारा ठाकुर की सेवा करना यही मुख्य श्रीमद् भागवत का उद्देश्य है भगवत्ता का सार वह माधुर्य है भगवान स्थावत असाधारण स्वरूप ऐश्वर्य माधुर्य तत्त्व विशेषः विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने भगवान शब्द की व्याख्या दी कि भगवान कौन है जो असाधारण स्वरूप माने ब्रह्म ऐश्वर्य माने परमात्मा और माधुर्य माने मुख्य रूप से भगवान होकर के जो विराजमान तो माधुरी ही भगवत्ता का सार है सबका कारण होना ये भगवान का साथ भगवत्ता का सार नहीं है भगवत्ता का सार है वे परिपूर्ण माधुरी से युक्त हैं और जहां माधुर्य होगा वहां भगवान के साथ में वैयक्तिक भाव संबंध मैन टू मैन रिलेशनशिप वह कहीं विराजमान होगी और वह चार प्रकार के माधुर्य उनकी पराकाष्ठा श्री कृष्ण में ही दिखाई देती है लीला प्रेमणा प्रियाधिक्यम माधुर्य वेणु रूप ये हो इत्य साधारण प्रोक्तम गोविंद से लीला माधुर्य प्रेमी परकर के प्रेम का माधुर्य वेणु माधुर्य और रूप माधुर्य लीला माधुरी, प्रेम माधुरी, वेणु माधुरी और रूप माधुरी, लीला प्रेम वेणु और रूप इन चार माधुरियों का संपूर्ण रूप से प्रकाशन श्री कृष्ण में है और इन माधुरियों का जब आस्वादन किया जाएगा तब श्री कृष्ण के साथ में भाव संबंधी की स्थापना होगी वहां पर ऐश्वर्य संबंधी की स्थापना नहीं होगी इसलिए श्री कृष्ण स्वरूप ही ऐसा स्वरूप है जहां पर यदि महाप्रभु के द्वारा दिए गए मंजरी भाव को ग्रहण किया जाए यदि भाव को ग्रहण किया जाए तो कृष्ण के इन चारों माधुर्यों का अनुभव करते हुए कृष्ण के साथ में कहीं आत्मीय संबंध स्थापित किया जाएगा और आत्मीय संबंध में ही भगवान का पूर्ण आविर्भाव होगा ऐश्वर्य संबंध में भगवान का पूर्ण आविर्भाव नहीं है माधुर्य में ही भगवान के भगवान का सार है माधुर्य उस माधुर्य का आस्वादन राग संबंध में ही सबसे ज्यादा होगा इसलिए राग संबंध को अपनाना पड़ेगा तो यहां पर कह रहे हैं आप श्री प्रकाशानंद जी से श्रीनंद महाप्रभु कह रहे हैं बोले आप तो साक्षात ब्रम्ह सम्बन्ध ब्रह्म समान है अर्थात आपने अपरोक्ष ब्रह्मानुभूति को प्राप्त कर लिया है ज्ञान मार्ग में अपोक्ष ब्रह्मानुभूति का के ऊपर ही सबसे ज्यादा बल दिया गया परोक्ष ब्रह्मानुभूति अभी मोक्ष नहीं है अभी मोक्ष कोसों दूर है सर्वे खड़ोदम ब्रह्मा तत्व मसी अहम मास इत्यादि जो वचन है वे अभी ब्रह्म ब्रह्मी से अभी कोसों दूर है जब ब्रह्म का अनुभव हो जाएगा वृत्ति धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी इत्यादि का विचार करते हुए जब दिए की लौ भक्ति को पूरा जला देगी तब जाकर के ज्योति का ज्योति में लय प्राप्त होगा इसलिए अभी तो तत्व अहम में इनमें वृत्ति बनी हुई है और जब तक वृत्ति बनी हुई है तब तक ज्ञान का परम फल नहीं है ज्ञान वृत्ति में ही व्याप्त है ज्ञान फल व्याप्त नहीं होता है फल व्याप्ति होने पर जीव स्वरूप आनंद को प्राप्त करेगा वहां वृत्ति स्थित आनंद को वह प्राप्त नहीं करेगा वृत्ति स्थित ज्ञान को वह प्राप्त नहीं करेगा आप क्योंकि आप अपरो ब्रह्मानुभूति कर चुके हैं इसलिए उसमें स्थित हैं इसलिए तुम्हारे सब भासे आप सबको ब्रह्म में ही देख रहे हैं जिसके प्रसंग में ठाकुर जी ने उद्धव को उपदेश दिया कि एक जो ज्ञानी हैं वह सब सभी प्राणियों में ब्रह्म का ही दर्शन करता है वह ब्रह्म पिशाच या जो पुलकश है ब्राह्मण पुलकश इनमें भी जाति में भेद है परंतु जाति के भेद को वो नहीं मानेगा वह ब्रह्मण्य और चोर इन दोनों में भी भेद नहीं मानेगा दोनों में क्रिया का भेद है इसी तरह से वह छोटे और बड़े इनके भेद को भी नहीं मानेगा इनमें गो का भेद है इन गुप्त संबंधी क्रिया संबंधी और जाति संबंधी सारे भेदों को दूर करके वह सब को प्रणाम करेगा कब तक प्रणाम करे उसकी एक सीमा की जब वो ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लेगा तब तो वह प्रणाम करना छोड़ देगा तो लोक शिक्षा लागे इच्छे करते ना ऐसे आप लोक शिक्षा के लिए ही ऐसा कर रहे हैं परंतु तो आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है आप तो लोक शिक्षा से आप बहुत ऊंचे उठ चुके हैं कहे तोमार पूर्व निंदा अपराध ये कौले श्री प्रकाश जी मानो कान पकड़ते हुए कह रहे हैं मारे पहले मैंने आपकी निंदा की और जाने क्या क्या कह दिया आपका नाम भी पूरा नहीं लिया आधा नेता है कोई चैतन्य संन्यासी वो अपनी भावुकता रूपी सामग्री को बेचने के लिए यहां आया है परंतु ये काशी विद्वानों की नगरी है ऐठ में आकर के महाप्रभु की निंदा करते हुए प्रकाशन करे हैं ये ज्ञानियों की नगरी है यहां पर उसकी ये भाव काली बिकेगी नहीं ऐसे मैंने आपकी पहले बहुत निंदा की थी परंतु अब आपके स्वरूप का जब दर्शन किया तो मुझे बोध हो गया है कि आप तो साक्षात कृष्ण ही हैं ब्रह्म ही हैं। इसलिए आज मैं आपके चरणों का स्पर्श करके अपने उस अपराध को दूर कर रहा हूं मुझे आपके चरणों का स्पर्श कर लेने दीजिए तो मार चरण स्पर्श सर्व क्षय हाँ। मैंने जो अपराध किए थे उन अपराधों का यह कहीं माजन हो गया है वे अपराध कहीं अब वे दूर हुए हैं वे एरेज हुए हैं वे नष्ट हुए हैं मिटाए गए में भी कहे गए हैं कि जीवन मुक्ता अपि पुनर्यांत संसार वासना जो जीवन मुक्त हैं उनको भी संसार वासना की प्राप्ति हो जाती है कब बोल यदि अचिंत महाशक्ति वाले भगवान के नाम धाम रूप लीला परकर इनके पृथ्वी में अपराध धारण करेंगे तो अपराध धारण करने पर जो जीवन मुक्त हैं उनकी जीवन मुक्तता जैसे तैसे तो उनने प्राप्त की जीवन मुक्तता परंतु यदि अपराध करेंगे भगवान के स्वरूप को प्राकृत मान लिया वैष्णवों को मैं जात बुद्धि कर ली यदि भगवत प्रसाद भगवत धाम भगवत अन्न भगवत नाम इनमें प्राकृत बुद्धि कर ली कि जैसे सारे नाम हैं चिंटू पिंटू ऐसे ही संसार के नाम भगवान के नाम को भी एक प्राकृत मान लिया उसने भगवत स्वरूप नहीं माना जैसे सारे जल हैं ऐसे श्री चरणाम को भी एक जल मान लिया भगवत प्रसाद को भी अन्न मान लिया वैष्णव को भी जाति करके मान लिया तो उसके जीवन मुक्तता की जो स्थिति है वह भी समाप्त हो जाएगी उसकी जीवन मुक्तता रहेगी नहीं <coughs> इसलिए साधक को सर्वदा सावधान रहना चाहिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी कह रहे हैं गोरव गोष्ठे गोष्ठालय स्वजने भूसुल गणे स्वमंत्रे श्री नामनी वृज नव युव सदा हित्वा अभियाचे जगह मत मत करना गुरव। गुरु मत करना गुरुजी के प्रति कभी क्या जी गुरुजी तो हमारे बहुत कम पढ़े हैं पेपर क्वालिफिकेशन हमारे पास में तो बहुत ज्यादा है गुरुजी ने तो केवल हाई स्कूल ही किया है और हम तो पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए बैठे हैं ऐसा तो विचार मत करना गुर अभिमान रख, मत रखना यह समझना कि कृष्ण कृपा ही गुरु बनकर के मेरे सामने आई है और गुरु के रूप में श्री कृष्ण मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं यह जो व्यक्तित्व दिख रहा है ये तो एक साधन एक माध्यम है तत्वतः कृष्ण कृपा ही गुरु बनकर के आई गुर गोष्ठे ऐसा विचार मत करना कि जैसे दुनिया भर की भूमि है ऐसे वृंदावन की भूमि भी एक पंचीकृत महाभूत एक भूमि मात्र है ऐसा विचार मत करना ये समझना ये वृंदावन श्री प्रियालाल का तेज ही श्री वृंदावन बनकर के विराजमान है उनका तेज ही लीला भूमि बनकर के विराजमान है धाम का अर्थ तेज समझना धाम का अर्थ भूमि मत समझना गौरव गोष्ठ है गोष्ठालय गोष्ठ के जितने भी ब्रज के निवासी हैं ब्रिजवासी जन उन ब्रजवासीजनों के प्रति आधार की भावना रखना यह विचार मत करना कि जैसे हम कर्म के वशीभूत होकर के हमको जन्म मिला ये ब्रजवासी यह भी कर्म के वशीभूत होकर के आए हैं उनको यह समझना ये नित्य पर कर ही है यहां जन्म लेकर के ये श्री प्रियालाल के साथ में जो संबंध का जो अपनी भक्ति है उसको स्थापित कर, करते हुए एक व्यवहार को स्थापित कर, करते हुए ये विराजमान हैं। इनको ब्रिज में जन्म प्राप्त हुआ है ये न जाने कितना साधन पूर्व जन्म में कराए तब जाकर के इनको ब्रिज में जन्म की प्राप्ति हुई गुरु गोष्ठे गोष्ठालयनाथ दास गोस्वामी को बोल रहे हैं मन शिक्षा में पहला ही श्लोक है मन शिक्षा का गुरु गोष्ठे गोष्ठालय सौजने सौजने वाले वैष्णव उन वैष्णव में भी जाति बुद्धि मत करना वैष्णव ये जब हरिनाम को इन्होंने ग्रहण किया तो ये चिन्ह में स्वरूप इनके भीतर आ गया है अब इनका प्राकृत स्वरूप तो दिख रहा है परंतु इसके भीतर चिन्हमय स्वरूप आ गया है क्योंकि इन्होंने कृष्ण नाम की जैसे ही दीक्षा हुई दीक्षा होने के कारण नाम रूपी चिंतामणि ने लोहे को जैसे ही छुआ इनका शरीर चिन्हमय बन गया तो वैष्णव मात्र के देह चिन्हमय है ऐसा अपने हृदय में धारणा रखना गौरव गोष्टे गोष्ठालय स्वजन स्वजने मन वैष्णव धूसुर ब्राह्मणों को भी सामान्य मनुष्य मा ब्राह्मण स्वाभाविक रूप में ही सत्व गुण से युक्त होकर के विराजमान है और भगवान ने ब्राह्मणों को कहीं मस्तक से प्रकट किया क्षत्रियो को हृदय से प्रकट किया वैश्य जो है उनको जंगा से प्रकट किया और शूद्रों को चरणों से प्रकट किया ब्राह्मणों से मुखा पूर्वतर से वैश्य अजायत शास्त्र कह रहे हैं इसे ब्राह्मण होने के कारण भी उनका आदर करना भूष स्वमंत्री अपने मंत्र को केवल एक शब्द मात्र वाक्य मात्र मत मानना मंत्र कृष्ण के ही अवतार है स्वमंत्र है श्री नाम में और श्री भगवत नाम ये भी कृष्ण के ही अवतार है ऐसा मानना और ब्रज नव युवक द्वंद शरण वृंदावन की जो लता पता ब्रज नव युव द्वंद कौन है श्री प्रियालाल राधा कृष्ण और उनका शरण माने उनके बिहार का स्थल वो कौन है निकुंज तो बृंदावन की जो लता लतापता वृक्ष हैं इनको भी ठाकुर जी का स्वरूप ही समझना ये उनके निवास के स्थान सदा दम्भम हित्वा इनके प्रति दंभ का त्याग करके कुररती अपूर्वाम अतिराम श्री प्रियालाल से अत्यंत अत्यंत अपूर्व रति करे अये स्वांतर भ्राता अरे भैया अरे मेरे मन चटु भी अभी आचे मैं तेरी हा खाता हूं कि खबरदार इतनी चीजों के प्रति तू अभिमान की धारणा मत करना दृद पौधा है तेरे पैर पड़ता हूं इनके प्रति अभिमान मत रह करना तो यदि कोई नाम धाम रूप लीला पड़कर इनके प्रति अपराध करेगा तो भले वो जीवन मुक्त हो गया हो जीवन मुक्त होने पर पुनः माया उसे घेर सकती है इसलिए मैंने बड़ा अपराध किया था प्रकाशनंद जी कह रहे हैं कि मैंने आपको अवज्ञा के साथ में आपका नाम भी पूरा नहीं लिया जबकि बहु का नाम श्री श्री 108 सौ आठ आधे आधे विशेषण लगाकर के कभी लेना ही हो तो उनको ओम उन विष्णुपाल इस प्यारी शब्दों के द्वारा उनको संबोधित करके फिर उनका नाम लिया जाता है परंतु तो मैंने आपका नाम बड़ी हल्के पद पर उपेक्षा की दृष्टि से कहा यह उचित नहीं था इसलिए मैं महाअपराधी हो गया था अपराधी होने पर अब अपराध क्षमा कराने का, का एकमात्र उपाय यही है कि मैं आपके चरणारविंद की वंदना कर रहा हूं सवई भगवत श्रीमत्पाद स्पर्श हताशो वह भेजे सर्पुर हित रूपम बद्या धरार्चितम यदि महापुरुषों के ठाकुर जी के चरणों का स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो बहुत बड़ा लाभ होता है भगवान के चरण स्पर्श करने से शरीर की कुरूकता ही नहीं मन की कुरूकता भी दूर हो जाती है शरीर की क्रुपता दूर हो जाए ये तो बड़े स्वाभाविक बात है मन की कुलूकता भी दूर हो जाती है जैसे श्री नंद बाबा कृष्ण को लेकर के आप गए मथुरा अंबिकाबंद और वहां रात को सो रहे हैं देवी जी की पूजा करके यही वृक्षों के नीचे और एक अजगर ने निकल करके नंदबाबा के पैर को पकड़ लिया श्री नंद राय के ब्रिजवासियों ने जलती हुई लकड़ियां लेकर के उस सर्प को बहुत पीटना पीटा उसको जलाना चाहा पंत सर्प पैर नहीं छोड़ रहा है अनजाने में श्री कृष्ण के चरण की ठोकर उस सर्प के लंबे शरीर को कहीं लग गई पूछ की तरफ कहीं भी लग गई कृष्ण के चरण का स्पर्श हो गया और चरण का स्पर्श प्राप्त करते ही उसने उस सर्प रूप को नहीं छोड़ा बल्कि सर्प रूप ही परम सुंदर सुदर्शन नामक विद्याधर बन गया सर्प का त्याग नहीं किया सर्प का रूप कितना कुरूप होता है वो कुरूप ही स्वरूप में परिणत हो गया श्री कृष्ण ने कुछ कहा तो श्री कृष्ण के स्पर्श करने से कुब्जा स्वरूप को प्राप्त हो गई सौंदर्य सुंदरी हो गई स्वरूप को बदलना नहीं पड़ा जो कुरूप है वही स्वरूप हो गया तो इसके द्वारा दिखलाया कि जब आपका स्पर्श वह शरीर की कुरूपता को भी बदल देता है तो मन की कुरूपता को बदले इसमें आश्चर्य की बात कौन सी है इसलिए मैं आपके चरणों को छू रहा हूं चरण छूने का मतलब यह है कि चरण छूने से मेरे मन की कुरूपता स्वरूपता के रूप में परिणत हो जाएगी शरीर छूटेगा नहीं बल्कि यही शरीर चिन्मय बन जाएगा स्वरूप बन जाएगा ये दिखाया और विद्या जो स्वरूप है उसको मैंने प्राप्त कर लिया श्री प्रभु कह रहे हैं विष्णु विष्णु हाय हाय कैसी बात कर रहे हो जीव जीव हीम में मान अपराध चिन्ह अरे जीव को आप ब्रह्म कह रहे हैं ये तो मेरे ऊपर अपराध हो रहा है ये तो एक अपराध का चिन्ह हो जाएगा जीव विष्णु बुद्धि दूरे यही रुद्र ब्रह्म सम नारायण माने तार पाखंडित गौण्व बोल जीव को विष्णु मानना ये तो बड़ी दूर की बात है यदि श्री विष्णु को रुद्र और ब्रह्मा के सामान्य कोई कह दे तो ये भी अपराध है तत्वतः जहां ये कहा गया शास्त्रों में कि शिवाय विष्णु उपाय विष्णु उपाय, भुष्णु उपाय शिव विष्णुवे विष्णु शिवश हृदय विष्णु विष्णु हृदय शिव यथा शिवमय विष्णु एवं विष्णुमय शिव यथांतरम न पश्यामि तथा में स्वस्थ आयुषी यह ज्ञान की दृष्टि से कहा गया स्वरूप की दृष्टि से नहीं कहा गया कि शिव और विष्णु दोनों एक हैं इनको एक करके मानो ये बात ज्ञान की दृष्टि से कही गई है तत्वता विष्णु विष्णु है शिव शिव है क्योंकि विष्णु कभी भी माया का स्पर्श नहीं करते हैं जबकि शिव शक्ति का माया का स्पर्श कर लेते हैं और माया का स्पर्श करने से चिन्मय होते हुए भी शिव फिर कहीं भोग और मोक्ष बंधन को देने वाली जो वस्तुएं हैं उनको प्रदान करने में समर्थ हो जाते हैं। या तो मोक्ष देंगे तो भक्ति सुख की प्राप्ति नहीं है या प्रायः भोग देंगे शिव जैसे दूध में दही मिल गया जामन लग गया तो वो दही बन जाएगा अब दूध बनाए बनने के कार्य में नहीं आएगा इसी प्रकार शिव भी विष्णु के समान तत्व में नहीं है केवल स्वरूप में नहीं है तत्व में शिव विष्णु को एक कह दिया शिव विष्णु सभी ब्रह्म तत्व हैं इसलिए भले तत्व में एक कह दिया गया हो परंतु स्वरूप में एक नहीं है स्वरूप में शिव माया का स्पर्श करने वाले हैं जबकि विष्णु वे माया को कभी छूते नहीं हैं ब्रह्मा माया ही हैं ब्रह्मा जीव कोटि में शिव ईश्वर कोटि में है परंतु माया का स्पर्श करने के कारण दूध दही बन गया जबकि ब्रह्मा वे एक सूर्यकांत मणि के समान है जिनमें स्वयं में जलाने की ताकत नहीं है परंतु सूर्य की किरण पड़ेगी तो वो बिल्लोरी मणि सूर्यकांत मणि उसमें सूर्य की किरणें रूई को जलाने वाली हो जाएंगी यदि कहीं सूर्यकांत मणि किसी जो अः मैग्निफिशन ग्लास है उससे सूर्य के सामने रखा जाए तो सूर्य की कलर जला रही है तब तक तो, तो वो ग्लास नहीं जला रहा तो ब्रह्मा में भगवान की शक्ति है शिव स्वयं भगवान है परंतु माया का स्पर्श किए हुए हैं भगवान स्वयं भगवान है परंतु तो माया का स्पर्श नहीं कर रहे हैं इसलिए कह रहे हैं कि रुद्र ब्रह्म को भी यदि विष्णु के समान माने नारायण माने पार पाखंडी थे गौरंग उसकी गिनती पाखंडी के रूप में ही होगी तो जीव में ब्रह्म ईश्वर बुद्धि रखना ये तो बड़ी दूर की बात है रुद्र और ब्रह्मा जैसे जो पदार्थ हैं उनमें भी नारायण की बराबरी नहीं की जा सकती है इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं हरे वक्त विलास के वचन कह रहे हैं कि यदि तो कोई ब्रह्मा रुद्र और शिव विष्णु इन तीनों को बिल्कुल एक मान ले कार्य कारण संबंध नहीं माने आरोप आरोप आरोपित संबंध नहीं माने कहीं शक्ति शक्तिमान से शक्ति से अध्यास शक, शक्ति से आरोपित स्वरूप नहीं माने तो उसकी भी पाखंडी रूप में ही गिनती होगी श्री विष्णु ही परम परम पूज्य हैं विष्णु के अतिरिक्त अन्य कोई भी पूज्य नहीं है क्योंकि शिव में माया का स्पर्श हो गया और ब्रह्मा माए की ही है इसलिए इनको बिल्कुल एक नहीं माना जा सकता है हां तत्व की दृष्टि से सब ही ब्रह्म है ये ज्ञान बात के मार्ग के लिए यह बात कह दी गई परंतु तो तत्वतः सर्व एक नहीं है यो तो तत्व की दृष्टि से सभी वस्तुएं पंचमहाभूत से बनी हुई है अमृत भी पंच से बना हुआ है और मा, से, पंच से बना हुआ है तो विश्वअमृत क्या एक हो जाएंगे भाई पंच महाभुष से सब बने हैं तो कोई वस्तु तो केवल पंच महाभूष से बनी हुई होने के कारण उनको एक नहीं कहा जाएगा तात्विक दृष्टि के कारण उनको एक कहा गया है परंतु तत्वत तो गो के कारण प्रभाव के कारण वे एक नहीं होंगे उनमें कहीं ना कहीं अंतर है प्रकाशन कहे तुम्हें साक्षात भगवान तब यदि करता अभिमान महाप्रभु के वचनों को सुनकर के श्री प्रकाशन जी ने कहा कि आप तो साक्षात भगवान हैं परंतु तो हाय आप ये कह रहे हैं मैं तो कृष्ण का दास हूं अपने आप को दास करके आप दिखा रहे हैं तब प्रभु हो तुम्हें बड़ा आत्मा हईते सर्वनाश आप सदा बड़े ही रहेंगे आप भले अपने आप को दास कहते हो परंतु मेरी दृष्टि में तो आप साक्षात ईश्वरी हैं परंतु यदि मैं आपकी निंदा करूंगा तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा इसलिए ठाकुर की जो निंदा करे ध्यान रखना ठाकुर की और वैष्णव की ये कोई निंदा करे वैष्णव के अरे ऐसे कोई बात कोई बात नहीं हम तो ऐसे ही हैं हाथ जोड़ देगा वो अपनी बात का खंडन कभी नहीं करेगा कोई उसको गाली दे रहा है बोले हाँ हाँ हम ऐसे ही है ऐसे ही ऐसा कहके बस चुप हो जाएगा परंतु वो किसी को साप भी नहीं देगा परंतु साप न देने पर भी जो नंदा करने वाला उसका नाश जरूर हो जाएगा भले वैष्णव ने किसी को लौट करके गाली नहीं दी हमने वैष्णव को गाली दी वैष्णव ने लौट करके हमको गाली नहीं दी परंतु वैष्णव के मन में दुख भी नहीं है वो अपने आप को अप्रभावी होकर के जा रहा है बहुत समुद्धि है परंतु यदि हमने निंदा की है किसी व्यक्ति ने निंदा की है तो उसको दंड मिले तो यहां पर यही कह रहे हैं श्री प्रकाशन कह रहे हैं कि आप साक्षात भगवान हैं अपने आप को दास करके मानते हैं परंतु यदि आपकी कोई निंदा करेगा तो निंदा करने का दंड उसको अवश्य मिलेगा मैंने आपकी निंदा की थी इसलिए मैं अपराधी हूं उस निंदा के कारण इसलिए मैं आपकी वंदना कर रहा हूं मुक्ता नाम, नाम नारायण परायण प्रशांत आत्मा पे महामुनि हे महामुनि पहले तो जीवन मुक्त होना ही बड़ा कठिन माने संसार के प्रति बराब हो पहला पहले स्टेज संसार के प्रति वैराग्य फिर दूसरी स्टेज वो है मूल योग होना माने किसी गुरुदेव का चरण आश्रय ग्रहण करके उनसे योग की शिक्षा लेना और ज्ञान योग का आश्रय ग्रहण करना फिर ज्ञान योग का आश्रय ग्रहण करते हुए एक तीसरी स्थिति वो है अधिक योग, योग सिद्ध हो जाए और समाधि में वो ये विचार करते हुए नहीं मैं शरीर नहीं हूं मैं तो ब्रह्म हूं इसका अनुभव हो जाए भूति उसको हो जाए ब्रह्मानुभूति योगि तीसरी स्थिति के बाद में एक चौथी स्थिति आएगी वो चौथी स्थिति है कि उसकी समाधि जब खुलेगी तब वह पुनः संसार में लौट करके आएगा तो समाधि की समाप्ति हो जाने पर जब वो इसको कहते हैं व्युत्थान दशा जब उसे व्यत्थान की प्राप्ति हो जाएगी समाधि से उठकर के वह पुनः संसार में आकर के विराजमान होगा उस वित्थान की दशा में वो विराजमान उस समय वो व्यवहार करेगा उस व्यत्थान दशा में भी मन से चिंतन करता रहेगा ब्रह्म का उसे बाहर जान भी रहेगा और ब्रह्म का भी चिंतन करता रहेगा फिर एक पांचवी स्थिति आएगी वो है जीवन मुक्त दशा जीवन मुक्त दशा में कोई गाली दे रहा है नहीं दे रहा है इस हिसाब से पता मैंने खाया है कि नहीं खाया है ऐसी जो तुरयगा अवस्था है वो तुरयगा अवस्था उसको प्राप्त होगी व्युत्थान दशा की प्राप्ति होगी ये दशा योगी जन कहते हैं अधिक से अधिक किस दिन रहती है उसका खाना पीना सब छूट जाता है वो बस केवल श्वास चल रही है उसकी तो उसे बाहर का कोई होश नहीं वो उसकी तुरेगा अवस्था है व्युत्थान दशा के बाद में जीवन मुक्त जीवन मुक्ति के बाद में फिर तुरेगा इस अवस्था को प्राप्त करेगा तुरगा अवस्था में भगवान का चिंतन करते हुए उसका शरीर कब छूटा उसे पता ही नहीं लगेगा जैसे कांटे के बीच में से सर्प निकल रहा है तो उसकी केंचनी कब छूट गई उसको पता नहीं लगेगा ऐसे ही उस साधक को पता नहीं लगता है तो ये अवस्थाएं हैं सबसे पहले साधक में कहीं वैराग्य की या संसार से निर्वेद की अवस्था फिर रूढ़ अवस्था फिर अधरूढ़ अवस्था फिर व्युत्थान अवस्था फिर जीवन मुक्त अवस्था और फिर तुरगा अवस्था तुरगा अवस्था के बाद में फिर सातवीं जो अवस्था है वह है जीवन मुक्ति उत्थान सिद्धि व्युत्थान वो उसकी व्युत्थान दशा वो जीवन मुक्ति जो वो उसकी मुक्ति की जो दशा है यथावस्थित दे उसका कहीं छूट रहा है उस दशा को वो प्राप्त करेगा तो ये सातवीं अवस्था में जाकर के फिर जाकर के ब्रह्मसायुज उसको कहीं हो रहा है तो यहां पर कह रहे तो मुक्ता नाम तो पहले जीवन मुक्त अवस्था जो पांचवी अवस्था है उस अवस्था को ही प्राप्त करना बड़ा कठिन पांचवी अवस्था को प्राप्त करने के बाद में सिद्धानम तुर अवस्था होना और व्युत्थान मुक्ति उसको प्राप्त होना उसका यथावस्थित शरीर गिर जाना सिद्ध हो जाना ये और भी कठिन सिद्ध हो जाएगा तो ब्रह्म में जाकर के लीन होगा उनमें भी नारायण परायण संसार उसका मुक्त हो गया परंतु किसी किसी को नारायण परायण हो के नारायण की सेवा करने का सौभाग्य मिलेगा ऐसे नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांता वे तो परम परम दुर्लभ है माने मोक्ष प्राप्त होने पर भक्ति यदि कृपा करे सत्संग के पूर्व सत्संग के कारण भक्ति ने कृपा की और भक्ति जो बनी हुई है वो भक्ति कहीं प्रभावशाली हुई तो उस भक्ति के प्रभाव से फिर उस मुक्त जन को भगवान पार्शल स्वरूप प्रदान करेंगे तो मुक्ता लीले विग्रह कृत्वा भगवंतम भजंती पहले मुक्त हुआ फिर ज्ञान मार्ग में उसने जो भक्ति की थी उस भक्ति के प्रभाव से वह फिर भगवान का भजन करेगा लीलिया विग्रह कृत्वा लीला शक्ति उसको पार्शल शरीर प्रदान करेंगी चतुर्भुज है तो चतुर्भुज और यदि मंजरी स्वरूप है तो निकुंज में मंजरी स्वरूप सखा है तो सखा दास है तो नंद भवन में कहीं दास जो भी स्वरूप है उस स्वरूप को श्री योग माया प्रदान करेंगे और योग माया उस प्रदान करके तब वो भगवान की सेवा करते हुए पार्शद बनकर के विराजमान होगा तो यहां पर परीक्षित महाराज ने कृष्ण किया जब श्रीमद वृत् की मुक्ति हुई वृत्त को भगवत प्रा, प्राप्ति हुई वृत्ता की उस समय प्रार्थना कर रहे हैं कि मुक्ता नाम अपने नाम पहले तो जीवन मुक्त होना ही बड़ा कठिन फिर जीवन मुक्त होकर के सिद्ध होना माने सिद्धि उसको प्राप्त होना ये और भी कठिन उत्क्रांति सिद्धि प्राप्त होकर के ब्रह्मशाही जी हुआ सिद्ध हो गया उन सिद्धों में भी कोई कोई बिरले सिद्ध उनको योगमाया पार्शल स्वरूप प्रदान करेंगी और नारायण हां वे नारायण की सेवा करते हुए विराजमान होंगे ऐसे जन हैं प्रशांत आत्मा वास्तव में ऐसे भक्तगण ही प्रशांत आत्मा हैं भुक्त मुक्ति सिद्ध कामी शकोली अशांत भक्त कृष्ण भक्ति कौरे अतएव सुशांत श्री सनातन शिक्षा में महाप्रभु के आए हैं कि भुक्ति मुक्ति सिद्धि इनकी कामना करने वाले सब अशांत उनको सरा चिंता रहती है परंतु तो वैष्णव को चिंता नहीं रहती है काहु के बल भजन को काहू के आचार अभ्यास भरोसे कुमर के सोवत्म पसार। इसलिए वे और सब हैं अशांत आत्मा और भक्ति ही है प्रशांत आत्मा प्रशांतात्मा सुद प्रशांता को महामुनि करोणों में कोई कोई प्रशांत आत्मा होते हैं आयुष यशोधर्म लोकान आशीष हंत श्रेयांश सर्वाणी पुंसो महद इसलिए भैया भले भजन थोड़ा करना परंतु अपराध से बचना ये कहने का निष्कर्ष उधर भजन किया और उधर अपराध करते जा रहे हैं वो वाली बात चोवे जी बचिया को बांटने के लिए रस्सी बट रहे हैं जूठ लाए हैं और अपने हाथ से रस्सी बट रहे हैं और तीन घंटे हो गए रस्सी बटते बटते पर रस्सी एक हाथ की है पता लगा कि जो रस्सी बट रहे हैं उसको बच्चिया ही खा रही है <laughs> रस्सी उतनी की उतनी ऐसी तो दशा नहीं होनी चाहिए यह कहने का तात्पर्य है कि इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि यदि किसी ने महत अतिक्रमण किया तो आयु श्री यश धर्म सारे आशीष माने अभिलाषाएं सारे लोक सारे श्रेय ये सब के सब अपने आप समाप्त होते हुए चले जाएंगे अथा शामत क्रमाघ्री अर्थ अनर्थाप गो यद मई असाम पादर जो अषेक निष्किंचना वृणीते अपराध का फल दिखा दिया अब यदि अपराध का फल करना ही बड़ी वस्तु बस नहीं है सत्संग करना भी और संतों का चरणाश्रय ग्रहण करना भी बड़ी आवश्यक वस्तु है श्री श्री श्री राधिकारमण चरण दास बाबा जी महारे भले बाबाजी महाराज उनके वचन कि निज भजन है घेरा और साध संग है पहरा घेरा कोई कितना भी ऊंचा बना ले चोर कहीं से कूद फांद कर ही लेगा परंतु तो यदि पहरा है तो धन सुरक्षित है कोई बुरा ठेरा आदमी भी कैप लगा करके एक हाथ में इतनी सी डंडी लेकर के खाली बैठ जाए दरवाजे के ऊपर तो भी चोर डरेगा अरे वहां पर 24 घंटे आदमी रहता है पहरा रहता है भीतर आने में डरेगा और यदि कोई ने कितनी भी ऊंची दीवार बना ली ताला लगा दिया कहीं ना कहीं से गैस सिलेंडर लाकर के एक जला जुलू करके सात ताले वाले खोल लिए जाएंगे उनकी कोई सुरक्षा नहीं है कोई ना कोई पहरा चाहिए इसलिए निज है घेरा और संग है पहरा इसलिए अपने पहरे की जरूर बचाव रखना चाहिए सत्संग जरूर करना चाहिए अपराधी नहीं बल्कि सत्संग निरंतर निरंतर करना भी चाहिए तो नई शाम माने इन साधकों की मति ही माने बुद्धि ताबत स्पृशति तब तक भगवान के चरणारिंद का स्पर्श नहीं करेगी अनर्थापगमो यदअ संत समागम का फल क्या है अनर्थ का अपगम अनर्थ की निवृत्ति तो जब तक इन भक्तों की ने संतों की चरण को अपने मस्तक के ऊपर नहीं धारण किया है तब तक दो चीज नहीं होंगी न तो गोविंद चरण आरंद में मति होगी और न अनर्थ की निवृत्ति होगी सुंदर शाम माने इन साधकों की मति माने बुद्धि न तो क्रम अंग्री स्पर्शति न तो गोविंद के चरणों का स्पर्श करेगी न अनर्थाप ग जो अनर्थ है उनकी निवृत्ति होगी इन दोनों चीजों को करने के लिए क्या करना चाहिए बोले मही असाम पादरजूभिषेकम जो महापुरुष हैं उनके चरण रज का अभिषेक किया जाए मही असाम पादरजूभिषेकम सबसे मयस कौन है सबसे मयस है श्री ब्रज गोपी का श्री राधारण उनसे बढ़कर के कोई बड़ा नहीं है राधाणी की चरण रज को श्री ब्रज की चरण रज को श्री गोपी पाला की जो गोपी चंदन है उसकी चरण रज को श्री बृंदा उनके थावले की जो रज है उस रज से जब तक तलक धारण नहीं किया जाए श्री निधोन राज उनके कूप, कूप की रज श्री राधा कुंड के उद्धार की पंकोद्धार की जो रज है उस से से, रज से जब तक मस्तक के ऊपर पावन सरोवर की रज से जब तक अपने मस्तक के ऊपर तलक नहीं किया जाएगा माने ब्रिज उनकी चरण रज से जब तक मस्तक के ऊपर तलक धारण नहीं किया जाएगा वे कैसी है निष्कंचना निष्किंचन है उनकी चरण रज को धारण नहीं किया जाएगा तब तक दो चीज प्राप्त नहीं होंगी एक तो गोविंद के चरणों की का स्पर्श और दूसरा अनर्थों की पूरी तरह से निवृत्ति अनर्थ निवृत्ति करने के लिए पूर्व जो संचित क्रियमाण प्राध कर्म है उनकी निवृत्ति इसके साथ साथ कहीं जो अपराध बने हैं नाम अपराध सेवापराध वैष्णव अपराध उन वैष्णव अपराधों की निवृत्ति भी जब तक चरण ग्रहण नहीं की जाएगी तब तक नहीं होगी अबे अब तुमारे मोर उपजीव भक्ति अब मेरे हृदय में भक्ति उत्पन्न हुई है मैं आपके चरणों का वंदना कर रहा हूं ऐसा कहकर के श्री महाप्रभु उनके चरणों में प्रणाम किया और प्रकाशन और महाप्रभु वहीं बैठ गए और उस समय श्री महाप्रभु से कहा बोल महाराज आपने मेरे जो स्वरूप हैं मैंने जो सिद्धांत निरूपण किए थे उनका आपने कहीं खंडन किया सूत्रों का खंडन किया मुख्य तत्व का विचार किया तुम ईश्वर हो इस बात को मैं जान गया संक्षेप रूपे कही तुम्हें सुनि तो हर मती आप कृपा करके जो वैष्णव सिद्धांत है उसे मुझे सुनाइए श्री प्रकाशानंद जी को उस समय श्री महाप्रभु ने शंकराचार्य के जो सिद्धांत थे जो भक्ति के अनुरूप नहीं थे उनको खंडन करके उन सिद्धांतों का श्री महाप्रभु ने अब श्री प्रकाशानंद जी के सामने वर्णन किया अब जैसे वर्णन करेंगे उन प्रकार उन सिद्धांतों के वर्णन में ही संबंध तत्व अवेय तत्व और प्रयोजन तत्व इन इनका निरूपण किया और इस प्रयोजन इन तीन वस्तुओं को अधिकारी संबंध अवधेय और प्रयोजन ये चार वस्तुएं हैं शुद्ध श्रद्धावान व्यक्ति है अधिकारी संबंध तत्व है कृष्ण अवधेय तत्व है साधन भक्ति और प्रयोजन पदार्थ है प्रेम इन्हीं चार वस्तुओं का श्री भगवान निरूपण करेंगे इनमें त्व में तत्व और उनकी शक्ति इनका दो श्लोकों में एक श्लोक में अवधेय तत्व और एक में प्रयोजन ये श्रीमद् भागवत के चतुश्लोकी उस चतुश्लोकी का यहां आगे श्रीमद् महाप्रभु से ने श्री प्रकाशानंद के सामने जैसे वर्णन किया उसे यथाक्रम आगे वर्णन कराएंगे बोल वृंदावन दिहारी लाल की कीरी गो गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय निताय गौर हरी वो श्राधा गिरधारी देव जुकी जय जय